ओम श्री परमात्मे नमः श्रीमद्भागवत महापुराण अथ पंचव्याय गोवर्धन धारण श्री सुकवाच पूजां विज्ञाय विज्ञा विहताृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्युकोपह श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है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 ईश्वर हूं उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर मिलाकर करने वाले मेघों को सांवर्तक नामक गणों को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा अहो अहोम गोपा नाम कान कृष्णम वर्तम उपाश्रित ये चक्रुरह इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड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 गर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्मय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं वाहम बाल संभ पंडित मरिणम कृष्णम मृतम उपाश्य गोपा कृष्ण बकवादी नादान अभिमानी और मुख मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहिरों ने मेरी अवहेलना की है ऐसा नाम कृष्णो नाधमाइात्मना धुनो ती मदुन्न संचय एक तो ये यो ही धन के नशे में चूर हो रहे थे दूसरे श्री कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है तुम लोग जाकर अब इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो अहम चैरावतम नागाम आरोह मरद गये महावीर जय मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए वहां पराक्रमी गणों के साथ आता हूँ इत्थम मघवता ज्ञपता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मास पीढया मा, मा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रज को पीड़ित करने लगे विद्यो तमहाना विद्युत स्नता मरुण वृशा चारों ओर बिजलिया चमकने लगी बादल आपस में टकरा कर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे वर्ष धारा मंच्रे स्वीक्षण सह जलो घे प्रा भूरना दृश्य तथो इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहा नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया अत्यासारातिभाते न पसो जात वे पनाह गोपा गोप्यता गोविंदम शरणम इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा के झावा से जब एक एक पशु ठिठुरने और और लगा ग्वाल और ग्वाली ने ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सब के सब शरण में आए सिरह सुसा रक्षाद्या वे पमान भगवत पाद मूल उपाय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 लोके अच्छा मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा सताम देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए अतः यह उचित ही है कि सत्य गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी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 हाथ में रख लेते हैं वैसे उन्होंने इस पर्वत को धारण कर लिया अथाह भगवान गोपान हेम ब्रजोत गिरी गहतम सगोधना इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा माताजी पिताजी और ब्रजवासियों तुम लोग अपनी गौवों और सब सामग्रियों के साथ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 मैंने यह युक्ति रची है तथा सब्रजाह, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया ढाढ़ बंधाया तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन छकड़ों आश्रितो पुरोहितों और भित्यो को अपने अपने साथ लेकर सुबित के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर सात दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए कृष्ण योगानुभाव तम निशाद्रोतिविस्मित स्तंभ भ्रष्ट संकल्प स्वान्यत श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर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 बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ो पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए भगवान शैलम स्वस्था ने पूर्व प्रभु पश्यताम सर्वभूता नाम था सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्वत उसके स्थान पर रख दिया तम प्रेम यथा गोप्यन्दाम ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था पर्वत को रखते ही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 कृष्ण महलिंग युजो राशि स्नेह राश का यशोदा रानी रोहिणी जी नंदबाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहा होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए दिव्य देवगण देव सिद्ध गंधर्व चारणा दुष्टभुर्मुम चोष्टा पुष्प वर्षा पार्थिव परीक्षित उस समय आकाश में स्थित देवता साध्य सिद्ध गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे शंख दुंदी देव प्रणोदिता जगुर गुम्बुरु मुख प्रमुख राजन स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे तुम्बरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। ततो राजन काशु तथा विधान्यस्य विधान्य गोपिता गायंतर मुदिता इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की उनके बगल में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 पंचविंशो पंचवशोध्याय